रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक 108वां भाग अंतरराष्ट्रीय भूभिक वर्ष उन्नीस से अठावन और अंतरराष्ट्रीय सूर्य वर्ष 1964 से 65 के दौरान मित्रा ही भारतीय दल की प्रमुख चालक शक्ति थे 1970 के दशक में मित्रा ने परिवर्ती मंडल यानी क्षेत्र में रेडियो का प्रारंभ किया। इससे भारत की रेडियो संचार क्षमता को बहुत लाभ पहुंचा उन्होंने भारत समेत मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में संभावित भूकंपों की पूर्व चेतावनी देने के लिए अंतरराष्ट्रीय रेडियो व भू चेतावनी केंद्र यानी इंटरनेशनल रेडियो एंड वार्निंग सेंटर की स्थापना की उन्होंने इसी तरह रेडियो तरंगों द्वारा आग के लपड़े पहुँचाने का तंत्र भी स्थापित किया मित्र एक बढ़िया वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये एक कुशल प्रशासक भी थे और अपने स्वभाव की दृढ़ता के लिए जाने जाते थे इन गुणों के कारण उन्नीस सौ से छियासी के दौरान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक और उन्नीस से इक्यानवे के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पद पर उन्होंने प्रभावी तरीके से कार्य किया वे मानसून एशिया एकीकृत क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम यानी मानसून एशिया इंटीग्रेटेड रीजनल स्टडी प्रोग्राम में भारत के प्रमुख संचालक थे 1990 के दशक में मनुष्य की गतिविधियों द्वारा दुनिया के पर्यावरण में आए बदलाव और उसके परिणामों के अध्ययन पर का प्रमुख रहा। जो परत वातावरणीय रसायन विज्ञान और भारत में ग्रीन हाउस गैसों को मापने के उनके अद्वितीय शोध कार्य का अंतरराष्ट्रीय असर हुआ 1990 के आरंभ में अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने आरोप लगाया कि भारत में धान के खेतों से प्रति वर्ष अड़तीस दशमलव चार मिलियन टन मीथेन गैस उत्सर्जित होती है जो पृथ्वी के तापमान के बढ़ने का एक प्रमुख कारण है मित्रा ने इसे सफेद झूठ बताया और अपने ठोस वैज्ञानिक अध्ययन से भारतीय धान के खेतों से केवल चार मिलियन टन ही निकलती है और सच्चाई यह यह कि भारत के तुलना में पश्चिम के देश प्रति व्यक्ति नौ गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसे पैदा करते हैं उन्होंने कोयला जलने से तथा दुकानों व घरों में लगे डीजल जनरेटरों और कृषि उत्पादन में लगी डीजल इंजनों द्वारा प्रदूषण के प्रति आगाह किया वे पर्यावरण से जुड़े विज्ञान की राजनीति को उत्कृष्ट स्वदेशी वैज्ञानिक शोध से चुनौती देना चाहते थे उन्हें लगता था कि विदेशी धन प्रदाता संस्थाएं अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के लिए वैज्ञानिक शोध को तोड़ती मरोड़ती हैं। इसलिए उनकी प्रबल इच्छा थी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के तत्वावधान में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा हो जो इन देशों में होने वाले प्रदूषण और मौसमी बदलाव की प्रामाणिक जानकारी एकत्रित करें और भारत इसकी अगुवाई करे ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मौसम संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने का सुझाव दिया इस शोधकारी में मित्र भारतीय सेना को भी शामिल करना चाहते थे खास तौर पर पूर्वी हिमालय के वोबड खाबड़ दूरस्थ और ऊंचाई पर स्थित उन क्षेत्रों में जहां वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाते थे उनका पक्का विश्वास था कि अच्छी नीतियों के लिए सटीक और अधिकृत आंकड़े होना अनिवार्य है उनके अनुसार इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज अपने शोध में बहुत पीछे था वे चाहते थे कि भारत प्रदूषण और गैस उत्सर्जन पर ठोस शोधकारी करे और मौसम परिवर्तन के मुद्दे पर उपयुक्त नीतिया बनाए